श्रीमद भागवत गीता के अर्थ अध्याय में अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सचिदानंद घन निगराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविता कौन है तो श्री भगवान जी बोले मुझ में मन को एकाग्र एक करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त से युक्त होकर मुझे, रूप को भजते हैं। वे मुझे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं परंतु तो जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी कथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य चल निराकार अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बजते हैं वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं उन सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आशक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में प्रिश्रम विशेष है क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विश्व गति दुख पूरक प्राप्त की जाती है परन्तु जब मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं हे अर्जुन उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ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 ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सर कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमा है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभेद देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है वे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझ को प्रिय है जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योग आदि से रहित है वे भक्त मुझको प्रिय है जो पुरुष आकांक्षा से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है जो ना कभी हर्षित होता है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 जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता आसक्ति से रहित है वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं इस प्रकार से द्वादश अध्याय परिपूर्ण